इसी बात से स्टार्ट करते हैं सर ये वाला जो परिचय शिविर चल रहा है उसके बारे में कुछ बातें आपसे हम जानना चाहेंगे हाँ इसमें देखिए अगर 2008 में ये संस्थान हम लोगों ने चालू किया और उस समय जिस प्रकार से शिविर होते थे और जिस प्रकार से लोग आते थे लोग थोड़े से डरे सहमे से होते थे और उनको लगता था कि कोई पकड़ के यहाँ ले आए इस प्रकार का फीलिंग उनका देख के चेहरे से आता था लेकिन अभी पिछले कई सालों में मैं देख रहा हूँ दो तीन वर्षों में जितना जितना हम लोग इस सब बातों को जीने के मॉडल्स पे लेके आए हैं तो उसके उसकी जो पहचान पूरे समाज में बन रही है और उसके साथ जो पहचान के साथ स्वीकृति है तो उन स्वीकृतियों के साथ अभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बड़ी काफ़ी खुशहाली उनके चेहरे पर दिखती है और अब वो लोग सारे तर्क अपने समझने के लिए लगाते हैं पहले तर्क लोग लगाते थे कि हमको छोड़ दो भाई अभी ये अंतर दिखाई देता है तो ये काफ़ी खूबसूरत अंतर है और ये मुझे लगता है कि ये एक विश्वास के साथ लोग समझने के लिए आते हैं तो काफ़ी चीज़ें बढ़िया से समझ में लोगों को आती है और उसका कुल मिलाकर जो भी कुछ कहा जा रहा है यदि वो सब हमारे जीने में आता है या उस पर कोई छोटे मोटे भी हम अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव ला पाते हैं तो उससे लोग काफ़ी प्रेरित होते हैं मतलब इतना ही है कि लोग आप पे भरोसा ही करना चाहते हैं ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आती है